श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्ण भक्तसह दक्षिणेशरे द्वाद परिच्छेद दक्षिण दशहरा तिथ गृहस्थाश्रम कथास राखाल अधर मास्टर्महाशय राखाता तत्तु शसुर इदय अदहरा आषाढ़स द्वितयस जैष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवासर त्यशीत शत आंग्लाध्य जून मस से पंचदशो दिवस भक्ता श्रीरामकृष्ण काली दक्षिणस्थ कालीरम अधर मास्टर महाशय दशरहा मुपलक्ष्य अवकाश दशहरा मुपलक्ष्य अवकाश राखालस्य पिता तत् शिशागत पिता द्वितयोद्वाहम श्री प्रभोर्नाम चस्रवसू बहुका व्याप्य शुनोति सधकजन श्रीरामकृष्ण साक्षाकर्म सगता श्री प्रभु भोजनावस क्षुद्रखट्टायां सीनोस्तल पिता श्वुर मध्ये मध्य पश्य भक्ता भूतले उपा शसुर महाशय गृहस्थाश्रमें कि ईश्वरोपलब्धि श्रीरामकृष्ण सहाँ कथम न सकस्थ म्यवत्ति संगठति पर असति असती असाध्वी रमणीय चिष सामणी चिष सां सा गृहकर्मक मनस्तूपपत संसजते ईश्वर मनो निधा सांसारिक कर्म सकल सामचर किंतु अति कठिन तत् अहम ब्रह्मज्ञानीभ्य ब्राह्मक्भ्य उतवां यस् प्रकोष्ठे उपदंस तिथी यहाँ महोदकुंभ तस्वी प्रकोष्ठे विकारी कथम रोग्येत उपदंसतिलिस्मणमात्रेन आशतोरसुति जाये से पुषंपतिजन उपदंसतिलवत विषयतृष्णा चबद्धास्ती साहि सा ही महोदकुंभ तेयम अनंताकारगीब्रूते उदक पाशा अति कठिन संसारे नाना संकटह, ना सकट ये तीन मजनी क्षेपे ताड़ीसम तेत मजनी निक्षेपे आहन्यति अतो चेत उपास उपनद प्रहरीष्याच नैर्जन्यमें भगवध्यान नवती सुवर्ण विद्राव्य भूषण निर्माया पर्रावणसम पंचकृत हु तहि सुवर्ण द्रवण कथंकार सै तंडुला वहन करोसी चेका उप्य अवघात विधेय अतरा अतरा तंडुला हस्तेन उध्य पश्येह कियाो अवहनन विधो यदि पंचकृत्व कलय कथम सम्यक अवहन भवत् त्रिव्रवैराग्य पूर्वकथा गंगा प्रसाद सह साक्षात्कार कचन भक्त महाशय इधपय श्रीरामकृष्ण अस्त यदि तीव्रवैराग्योद उपाय भवित ये मृषे विमृश्य परजाता दृढ़ तत्ज यदा मम गुर्यारभत गंगा प्रसदेन समीपम अनयत गंगा प्रसाद गंगा अवदत स्वर्णपटपति भेषज स किंतु पयो न पेय दाडीम्रस पाँ शक्यि जलम अपीख्वा कथमहम ठेयमी अहम दृढ़सकल्पमकन न पायामी परमहंस नहम सामस राज अहम पाश्यामि, पायामी कियतका निर्जनवास कर्तव्य वृद्धास्पर्शा लक्ष्य प्राप्ते परम पुनर्भ नीति स्वर्ण सुवर्णमय प्राप्त तदनु यजनवासन यदि भक्तिलाभो यदि ईश्वर तदा संसारे स्थ्य शक्यते, राखाल प्रति तस्द बालाका अवस्था उपदशा यन स्थित ईश्वरे भक्ति सैदा संसार ग्वा सुखम स्थम अर्ेत पुण्यपापेधे महौषधि संस एको भक्त ईश्वर यदि सर्व कदा हिताहित पुण्यपापे इेतव कथम उच्येत उच्य पापमी तहि तदीक्षया राखा श्वश तदीक्षा वग्छा महास्तमसी आदिकार स्तूकम कैथोलिधर्मगुरव पोप प्रोचु श्रीरामकृष्ण पुण्यपापे स्रम सवय निर्लेप वाय सुगंध पूतिगंध चेती वायुस्वय तो असंग तस् सृष्टि उत्तम सुजन सुजन दुर्जनौथे यहां वृक्षसु कम्र कचन पनस कोप्रातकृक्ष पशरे दुर्जने प्रयोजनमस्ती ये भूखंड प्रजा दुर्जन एव शासक प्रेषणीय तदा तत्खंड शासन संभवस्था प्रसंग सीरामकृष्ण भक्ता जानस किं गास्थन मनसो दुरपयोगपयोगा या तावन मानसी तवसी हाजय से सान पूरी यदि के संयास प्रथमं जन्म पिता दीये से समये स्वती जन्मा, पुनरेकवारं जन्म भवती, सन्यास समये कामनी कांचनेसक्ति भगवदत्मुख्यम आदयती कुत स्खलती पुरो न ज्ञा शक्नो यदा दुर्ग ग्छा तदा लेस यदरत शरणिया उपसर्पाति दुर्गाभ्यंतर समेते याने अद्राक्षी किय नीचे स्तर संस्ती अहो पुषुद्धि स्तंभना का महोदय ब्रुते मम भार् भूता विष्टो नाभवती स कथय सुखमस्मी की सर्वे निर्वाह संसारे कवल काम भय अस्ती नुनः क्रोधोप्यस्थ काम पथे कंटकपाते कोप महोदय बिडालो वितनीतरसनो मद्भोजनपात्र मत उपसदी मत्लिपु मै तो प्रति न प्रवर्तते श्रीरामकृष्ण कथम सगिद्या वा ततो क संसारी दंशने छा प्रकाशकुआ विषम तो नार्वजनीय कर्मणा कशापी अहितम न साधनीय किंतु शत्रुत आत्मरक्षा क्रोधाभि कर्तव्य अत आगत अनिष्ट कुरु त्यागनों दिदंसा अलम, कश्चन भक्त महाशय गृहस्थाश्रमें स ईश्वर दुराप मने कति जश्प न प्रेक्षे श्रीरामकृष्ण कथम न सैत कपलशासक महाजन प्रताप सिंह दानादीकुराग इनके गुणस्थान माम ने पुरुष संप्रेक्षण संप्रेसक चक्रे एताद जनोस्ती ध्रुवं